श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छे संतानवे ग्यारह अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी अवतार भी साधना करते हैं लोक शिक्षार्थ साधना की बड़ी ज़रूरत है एकाएक क्या कभी ईश्वर के दर्शन होते हैं एक ने पूछा हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते मेरे मन में उस समय यह बात उठी मैंने कहा बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आयोजन करो जहाँ मछली पकड़ना चाहते हो वहाँ मसाला डालो डोरी बंसी लगाओ मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मछली उसके पास आएगी जब पानी हिलने लगे तब तुम समझ जाओ कि बड़ी मछली आई है अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो दूध में मक्खन है दूध में मक्खन है ऐसा कहने से क्या होगा मेहनत करनी पड़ती है तब मक्खन निकलता है ईश्वर हैं ईश्वर हैं इस तरह बगते रहने से क्या कभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं साधना चाहिए भगवती ने स्वयं पंचमुंडी आसन पर बैठकर तपस्या की थी लोग शिक्षा के लिए श्री कृष्ण साक्षात् पूर्ण ब्रह्म हैं परंतु उन्होंने भी तपस्या की थी तब राधा यंत्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था कृष्ण पुरुष हैं और राधा प्रकृति चित्त शक्ति आद्याशक्ति है राधा प्रकृति है त्रिगुणमयी इनके भीतर सत्व रज और तम तीन गुण हैं जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है फिर लाल निकलता रहता है फिर सफेद वैष्णो शास्त्रों में लिखा है कामराधा प्रेमराधा नित्यराधा कामराधा चंद्रावली है प्रेमराधा राधा श्रीमती गोपाल को गोद में लिए हुए नित्य राधा को नंद ने देखा था यह चिस् शक्ति और वेदांत का ब्रह्म दोनों अभेद है जैसे जल और उसकी हिम शक्ति। पानी की हिम शक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है और पानी को सोचने से उसकी हिम शक्ति भी आ जाती है सांप की तिरक गति को सोचने से सांप को भी सोचना पड़ता है ब्रह्म कब कहते हैं जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से निलिप्त हैं पुरुष जब कपड़ा पहनता है तब भी वह पुरुष ही रहता है पहले दिगंबर था अब सांबर हो गया है फिर दिगंबर हो सकता है सांप के भीतर जहर है परंतु सांप को इससे कुछ नहीं होता जिसे वह काटता है उसी के लिए जहर है ब्रह्म स्वयं निर्लिप्त है नाम और रूप जहाँ है वहीं प्रकृति का ऐश्वर्य है सीता ने हनुमान से कहा था बस एक रूप से मैं ही राम हूं और एक रूप से सीता बनी हुई हूं एक रूप से मैं इंद्र हूं और एक रूप से इंद्राणी हूं एक रूप से ब्रह्मा हूं और एक रूप से ब्रह्माणी एक रूप से रुद्र हूं और एक रूप से रुद्राणी नाम रूप जो कुछ है सब चिस् शक्ति का ऐश्वर्य है ध्यान और ध्याता भी चिस् शक्ति के ही ऐश्वर्य में से है जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूं तब तक उन्हीं का इलाका है मास्टर से इन सब की धारणा करो वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसकी धारणा करनी चाहिए पंडित से कभी कभी साधु संग करना अच्छा है रोग तो आदमी को लगा ही हुआ है साधु संग से उसका बहुत कुछ उपशम होता है मैं और मेरापन यही अज्ञान है हे ईश्वर सब कुछ तुम ही कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम ही हो यह सब घर द्वार परिवार आत्मीय बंधु संपूर्ण संसार तुम्हारा है इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान इसके विपरीत मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ कर्ता मैं घर द्वार कुटुंब परिवार लड़के बच्चे सब मेरे हैं इसका नाम है अज्ञान गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे कह रहे थे एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं और कोई अपने नहीं शिष्य ने कहा महाराज माता और स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुख का अंधेरा छा जाता है तो देखिए वे मुझे कितना प्यार करती हैं गुरु ने कहा यह तुम्हारे मन की भूल है मैं तुम्हें दिखलाए देता हूँ कि तुम्हारा कोई नहीं है दवा की ये गोलियां अपने पास रखो घर जाकर गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेटे रहना लोग समझेंगे तुम्हारी देह छूट गई है मैं उसी समय पहुंच जाऊँगा शिष्य ने वैसा ही किया घर जाकर उसने गोलियों को खा लिया थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया उसकी माँ उसकी स्त्री सब रोने लगी उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहाँ पहुँच गए सब सुनकर उन्होंने कहा अच्छा इसकी एक दवा है यह फिर से जी सकता है परंतु एक बात है यह दवा पहले आप में से किसी को खानी चाहिए फिर यह उसे दी जाएगी परंतु इसका जो आदमी यह गोली खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और यहाँ तो इसकी माँ भी है और शायद स्त्री भी है इनमें से कोई न कोई अवश्य ही दवा खा लेगी इस तरह यह जी जाएगा शिष्य सब कुछ सुन रहा था वैद्य ने पहले उसकी माता को बुलाया माँ रोती हुई धूल में लौट रही थी उसके आने पर कविराज ने कहा माँ अब तुम्हें रोना ना होगा तुम यह दवा खाओ तो लड़का अवश्य ही जिएगा परंतु तुम्हारी इससे मृत्यु हो जाएगी माँ दवा हाथ में लिए सोचने लगी बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात रोते हुए कहने लगी बाबा मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की है मैं अगर मर जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा यही सोच रही हूं। कौन उनकी देखरेख करेगा कौन उन्हें खाने को देगा यही सोच रही हूं। तब उसकी स्त्री को बुलाकर दवा दी गई उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी उसने सुना था दवा खाने पर मृत्यु अनिवार्य है तब उसने रोते हुए कहा उन्हें जो होना था सो तो हो गया अब मेरे बच्चों के लिए क्या होगा उनकी सेवा करने वाला कौन है फिर मैं कैसे दवा खाऊं तब तक शिष्य पर जो नशा था वह उतर गया वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है तुरंत उठकर वह गुरु के साथ चला गया गुरु ने कहा तुम्हारे अपने बस एक ही आदमी है ईश्वर अतएव उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो जिससे वे मेरे हैं इस तरह के संबंध से प्यार हो वही करना चाहिए और वही अच्छा भी है देखते हो संसार दो दिन के लिए है इसमें और कहीं कुछ नहीं है पंडित साहस जी अब यहाँ आता हूँ तब उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है अच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाऊँ